कोधर्पणमार जनम भवमहाग्निर्बापण श्रेय कैरवचंद्रिका वितरण विद्याधू जीवन आनंदम बुधिवर्धनम प्रतिपदम ऊर्णमृता स्वादन सर्वात्मपनम परम विजयतेष्णसन वंदे नव घन सम पीतकुषेय बानंदम सुंदरम शुद्ध श्रीकृष्ण प्रकृते परम नम कमल नम कमल मे नम कमलना भा कमला पत विदा पूर्व जो वै वेद तस्मै तस्म तग्व हादबु प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी uh <laughs> सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एक मात्र आनंद ही चाहता है अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका यदि आप कहें कि संसार में भी आनंद तो मिलता है आनंद किसे कहते हैं हम लोग ये भी नहीं जानते क्योंकि अनाधिकाल से अब तक आनंद मिला ही नहीं एक नीम का कीड़ा है वो पूछता है क्यों जी चीनी कैसी होती है मीठी होती है ये क्या मी और बोलते हैं आप अरे तुमने कभी कोई मीठी चीज नहीं खाई नहीं जी मैं तो नीम का कीड़ा हूं इस संसार का जो आनंद हम पाते हैं इसमें दो दोष है बड़े बड़े एक तो सीमित है ये कम लिमिट के दूसरे प्रत्यक्षण घटते जाते हैं किसी वस्तु में सुख पहले अधिक मिला फिर कम फिर कम फिर समाप्त फिर उसी से दुख मिलने लगता है ये और आशर्य कर्माणी करो लोको को न तई सुखम व्य दुपार बिंद भूयस ता एव दुख और दुख मिलने लगता है तीन पांच दो भागवत वही मां वही बाप वही बेटा वही धन वही संसार का हर सामान सुख भी देता है फिर सुख कम हो जाता है फिर समाप्त तो हो जाता है फिर दुख मिलने लगता है और फिर हम उसी सुख को चाहते हैं इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती अरे अगर एक बार अनुभव हो गया कि इसी वस्तु से दुख मिल रहा था अब फिर इसी वस्तु में हम सुख मान रहे हैं, जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है और मारने वाले को घूर घूर के देखता है ठीक है तुम पावर वाले हो मनुष्य हो इंसान हो हम कमजोर हैं मार दिया अरे हम भूखे से दो दिन के अरे कुछ ना देते कम से कम मारते तो ना दूर बैठा है हम खाना खा रहे हैं तुम खाए जा रहे हो छप्पन व्यंजन अरे थोड़ा सा दे दो ना हमने एक टुकड़ा रोटी का किसी चीज का दिखाया भूल गया हमको मारा था और पूछो करता करता आ गया फिर फिर डंडा मारा फिर क्या रोता हुआ ठीक यही दशा हमारी माँ मा, बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी सबके साथ है हैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं टू कॉपी अकेले में सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा तो संसार का सुख सुख नहीं है वेद कहता है मैं बताऊं सुख किसे कहते हैं जो वही भूमान तत्सुख जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए तीन शर्त ध्यान अनंत मात्रा का हो यानी उससे बड़ा और कोई सुख ना हो और अनंत काल के लिए हो वो छिन जाए ऐसा न हो और प्रतिक्षण बढ़ता जाए गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम ये प्रेमानंद का लक्षण है चौवनवा सूत्र नारद जी मैंने आप लोगों को अनेक वेद मंत्रों और भागवत आदि ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा बताया है बार बार कि एक पर्सनैलिटी है उसका नाम आनंद है उसको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो हम जो आनंद चाहते हैं जानते नहीं कैसा होता है लेकिन वो मिल जाएगा वो दे देगा वो जना देगा रसो लब्धवा नंदी भवति दीजिए भवती बेद मंत्र कह रहा है वो आनंद है उसमें आनंद है ये तो ऐसे बोलते हैं समझाने को वो आनंद है उसको प्राप्त करके यह माने वह और रसम लब उसको पा करके आयम माने यह जीव मैं आनंदी भवत देखिए संस्कृत में आनंदी भवत का मतलब होता है आनंद जुक्त होता है आनंद नहीं हो जाता जो कुछ भोले भाले कहते हैं हम तो ब्रह्म ही है ज्ञान चला जाए तो ब्रह्म बन जाए वेद मंत्र कह रहा है ब्रह्म नहीं बनोगे आनंद से जुक्त हो जाओगे कौन सा आनंद वही जिसकी परिभाषा मैंने बताया जो भई भूमा तत्म सात तेईस एक छोग्योपनिषद और ये रसो रसोब दो सात तैतरीोपनिषद लेकिन उसको प्राप्त करने का जब प्रश्न आया रसो भाई शाह को वह आनंद रूपी ब्रह्म को तो वेदों ने जवाब दे दिया तुम नहीं जान सकते तुम्हारे पास जानने का सामान ही नहीं है जानोगे कैसे हाजी हमारे पास बुद्धि है जिसको मन कहते हैं वो जानने का काम करता है हा करता है लेकिन जैसे इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं होता अमेरिका में लागू नहीं होता ऐसे ही तुम्हारे मन का जो अनुभव है वो माइक एरिया में ही काम कर सकता है एक एरिया माया का है जहां आनंद ढूंढ रहे हो माइल से माइल धो रहे हो पानी में मक्खन निकाल रहे हो भले ये सही हो जाए लेकिन आनंद नहीं मिलेगा बारी मते बरु हो ई घृत और ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेर अकाट सिद्धांत है ऐसा क्यों इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है बस सीधा सा उत्तर ये आंख पंच महाभूत की बनी है पंच महाभूत के सामान को देख सकती है वो भी लिमिट में कितने किलोमीटर देख सकते हो और एक किलोमीटर क्या जी <laughs> आधा किलोमीटर समझ लो बस ये अनंत कोट ब्रह्मांड है और तुम्हारी आंख बिचारी एक किलोमीटर भी नहीं देखती आजी हम दूरबीन लगा लेंगे अरे तो भी कितनी दूर देखोगे अनलिमिटेड है ब्रह्मांड वहा तक दूरबीन नहीं जाएगी कान सुन सकते हैं, कितनी दूर के शब्द इंग्लैंड में बोल रहा है तुम्हारा बेटा पिताजी मैं आ जाऊं अरे वहां की आवाज यहां नहीं आएगी जी तो कोई भी इंद्रिय हमारी एक लिमिट में काम करती है और अगर अनलिमिटेड भी हो जाए ध्यान दो हम सारा ब्रह्मांड देख ले आंखों से सारे ब्रह्मांड की आवाज कानों से सुन ले तो भी नोट करो भगवान संबंधी न दर्शन कर सकते हो न सुन सकते हो न सूंघ सकते हो न स्पर्श कर सकते हो न जान सकते हो वो दिव्य है स्पिरिचुअल है मटेरियल आंख से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का ग्रहण नहीं हो सकता आप लोग भोलेपन में कहते हैं गुरुजी भगवान को एक बार दिखा दीजिए बस फिर देखिए हम कितना प्यार करते हैं अरे तो कैसे दिखा दे तुमको भाई तुमने तो अनंत बार देखा है अनंत बार हब जब, जब कृष्णा अवतार हुआ तुम भी तो थे भगवान तुमसे सीनियर नहीं है आज, आज आजा भगवान भी अनाद, सनातन जीव भी सनातन ममसो जीव लोके जीव भूत सनातन पंद्रह सात गीता न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष रजयो ये प्रकृति और पुरुष और ब्रह्म ये सब आजय लेकिन इन आंखों से श्री कृष्ण को जब देखा तो श्री कृष्ण प्राकृत दिखाई पड़े चश्मे बिकते हैं आप लोगों ने देखा होगा अगर लाल रंग का चश्मा लगा लो तो सब लाल लाल दिखता है पीले रंग का लगा लो सब पीला पीला दिखता है ऐसे ही भगवान और महापुरुष इन दोनों को जब आप देखते हैं या बुद्धि से सोचते हैं तो जिसकी बुद्धि जैसी है वैसे ही वो दिखाई पड़ते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कोई सात्विक कोई राजस कोई तामस अधिकांश तामस उससे कम राजस बहुत कम सात्विक और विशुद्ध उसी रूप में ये तो वो देख सकेगा वो जान सकेगा जिसके पास दिव्य शक्ति हो दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी इस पर विचार किया गया हमारा अंतःकरण माइक है ध्यान दो इस पॉइंट पर हमारा अंतःकरण माइक है इसमें दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता यानी हमको दिव्य बर्तन बनाना पड़ेगा बाजार से खरीद लो किसी से मांग लो जैसे भी हो यह अंतःकरण को दिव्य बनाओ पहले ये तुम्हारा काम और इसमें जो आनंद देंगे भगवान वो फ्री में कृपा से नायमात्मा प्रवचने न ना लभ्यो न मे दया न बहुधा श्रुते न णुते तेन लभ तेईस आत्मा विवृणुतेषद भी मंत्र है तीन दो तीन इसका अभिप्राय है वो कृपा कर दे जिसके ऊपर और अपनी शक्ति दे दे अपनी आख अपने कान अपनी नासिका अपनी बुद्धि वो उसको जान सकता है और वही आपके अंतःकरण के बर्तन को दिव्य बना सकता है अभी हम तपस्या करके योग ज्ञान कोई भक्ति अरे कोई भक्ति भक्ति ज्ञान कर्म कुछ नहीं करेगा अरे तुम किससे करोगे कर्म योग ज्ञान भक्ति मन से ही तू करोगे वो तो माइक है जहां तक मन को ले जाओगे सब माइक अरे जीरो में तुम कहो हम एक लाख से गुणा कर देंगे अरे तो आएगा तो जीरो ये जाओ गुण पैर बांध करके तो कहते हो क्विक मार अरे क्विक क्या हम स्लो मार्च भी नहीं कर सकते आपने पैर बांध दिया मेरा हम किसी भी साधना से दिव्य वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते कंक्लूजन अरे गधे की अकल से समझ लो माइक वस्तु से माइक वस्तु मिलती है दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती तो मन हमारा माइक है इसको दिव्य बनाएंगे कैसे कोई साधना करेंगे वो माइक होगी आप रूप ध्यान करते हैं भगवान का हाँ भगवान का कौन करेगा भगवान का रूप ध्यान किसकी हिम्मत है कौन पैदा हुआ है विश्व में जो श्री कृष्ण का आराम का ध्यान कर लेगा तो हमारे पड़ोस में एक लड़का है बड़ा सुंदर है हम तो वैसे ही बना लेते हैं वो तो तुम्हारे पड़ोस का लड़का जो है वो घोर मक्कार अरे तुम्हारा मंद का जो आइडिया है वो माइक सारा सामान जो देख रहे हो माइक उनका शरीर का रंग कैसा है बनाओ नील नीला नीलम अरे नील तो रोज देखते आप आपको जनक जी देखकर बेहोश हो जाएंगे नीला कमल कौन नहीं देखता ये तो महापुरुषों ने हमको समझाने के लिए बेवकूफ बनाया है ऐसे है राम के देह का रंग ऐसा है उनकी आंख कमल नयन खोपड़ा नयन अरे ये तो संसारी चीजें हैं, इनके समान है इनको तो हम रोज देखते कोई हिरण की आंख देख करके बेहोश हुआ है आज तक राजीव लोचन अरे राजीव <laughs> ये तो हम लोगों को छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लोग ऐसे बहुत से उपाय करते हैं कि ये समझ जाए अपनी क्लास के अनुसार क्योंकि और बतावे कैसे हो कोई चीज से एग्जाम्पल तो तब दे जब उसके समान कोई चीज हो सारा संसार गंदी माया से बना यहां दिव्य वस्तु कोई है ही नहीं कि आपको बताने देखो वो है ना वो है एक दिव्य पेड़ वो दिव्य फूल उस रंग के हैं श्याम सुंदर आतसी पुष्प संघ का आतसी अलसी का फूल होता है ना उसके समान रंग है नीले बादल के समान रंग है आसमान अरे झा बकवास है अरे उनके शरीर के रंग को देखकर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन सन का दिक समाधि भूल गए अब तो आप बताते हैं नीले बादल कोई नहीं बता सकता तो इस मन को दिव्य बनाने के लिए कोई साधना नहीं है आप लोग जो अगर सोचे हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे उससे अंत कर्ण शुद्ध होगा स्वर्ण अक्षरों में लिखो इस भक्त से अंतःकरण शुद्ध होगा दिव्य नहीं होगा इसीलिए ज्ञानियों का ध्यान भी माइक है ब्रह्म का ध्यान वो कैसे करेंगे मन तो उनके पास भी वही है जो मेरे पास है गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान भाई यथो बाचो निवर्तन ते अप्राप्य मनसा सा तैतरियोपनिषद दो चार तैतरियोपनिषद दो नौ ब्रह्मोपनिषद ने भी ये मंत्र है सांडल्योपनिषद ने भी है दो एक सरभोपनिषद ने भी ये मंत्र है बीसवा इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते हम तो बनावटी रूप ध्यान करते हैं मन का बनाया मन का बनाया उसमें भी जो मूर्ख होगा हो वो साधारण रूप बनाएगा जो आर्टिस्ट होगा बड़ा वो जरा और सुंदर सा बनाएगा लेकिन कितने ही बना लो वो असली रूप नहीं हो सकता दिव्य नहीं हो सकता दिव्य रूप तो तब होगा जब तुम्हारे बुद्धि को मन को इंद्रियों को दिव्य शक्ति मिल जाए भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य रूप ध्यान असली रूप ध्यान होता है उसके पहले नहीं ये ज्ञानियों का जब मन दिव्य नहीं होगा तो उनको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा हाँ बिल्कुल तभी तो उनको श्री कृष्ण भक्ति करने का ऑर्डर है कि उनकी कृपा प्राप्त करो दिव्य बनाएंगे वो तो अंतःकरण को हम शुद्ध करेंगे बस हमारी इतनी ड्यूटी है बस इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते करोड़ कल्प सिर पटक के मर जाए ओ, कितने बड़ा तपस्वी तो हो जाए ये कृपा से होगा लेकिन वो कृपा के लिए अंतकरण की शुद्धि कंपलसरी है इसी के लिए हम आप लोगों को ये भक्ति बता रहे हैं या शास्त्र वेद गीता भागवत रामायण ये सब जो भक्ति बताते हैं वो अंतकरण शुद्ध करने के लिए संसार को अंतकरण से निकाल दो सबको निकालो एक भी न रहे एक भी न रहे बिल्कुल खाली हो जाए संसार भर रखा है ना अभी जब कोई नहीं रहेगा तो फिर हम उसको दिव्य बनाएंगे उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति भगवान की होती है ये वो भगवान देते हैं तब मन दिव्य बनता है तब दिव्य आनंद का दान करते हैं भगवान फ्री में आप ये ना सोचे हमने भक्ति किया तो भगवान मिले ये तो बिजनेसमैन मैन है अरे तुमने भक्ति भगवान की कहा की तुमने तो अपने मन के भगवान की भक्ति की असली भगवान की भक्ति तो भगवत प्राप्ति के बाद होगी भक्ति माने आप जानते भज इेश धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी गरुड़ पुराण भज धातु होती है संस्कृत में उससे इकिन प्रत्य हो करके भक्ति बनती है इस शब्द बनता है यानी गारी भाषा में भक्ति माने सेवा सेवा तो भगवान की सेवा करोगे तुम अरे उनको कहीं पता ही नहीं है कहा है वो न कभी देखा हाँ, सेवा कैसे कर लोगे अरे पहले स्वामी से मिलो तब तो सेवा करोगे सेवा भगवान करते हैं भक्ति भगवान करते हैं तुम नहीं कर सकते सेवा माँ करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की बच्चा सेवा नहीं करता माँ की भगवान ने गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यंते भजाम्य हम प्रपद्यन्ते माने सरेंडर कर देता है जो भजन वजन नहीं करता कुछ नहीं करता प्रपद्यन्ते, ये प्रपद्यन्ते जो है शरणागति इसी के लिए ये भक्ति कर रहे हैं आप लोग मन वाली भक्ति भगवान वाली नहीं तो ये भक्ति जो आप कर रहे हैं ये शरणागति हो जाए यानी भगवान ही आपके मन में रहें और सब चले जाएं अपना अपना बिस्तर लेकर इसी को शरणागति कहते हैं तो भगवान भक्ति करते हैं भजाम में हम तुम शरण में हो जाओ मैं भक्ति करूंगा जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा माँ के शरण में रहता है माँ भक्ति करती है और जब बच्चा कुछ कुछ अपने बल पर काम करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम कर देती है और जब बच्चा सब काम करने लगता है तो माँ कुछ नहीं करती डाट लगाती है नहाया नहीं अभी तक ऐसे तो ही है हम जब शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं नोट कर्म को और हम बुरे बुरे कर्म करते हैं माइक क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं मन बुद्धि सब माइक है जब शरणागत होते हैं माने साधन भक्ति करते हैं असली भक्ति ने ये साधन भक्ति जो है जिसके विषय में आपको तो बताया जा रहा है कई दिन से मन से ध्यान बनाओ और मन से कामनाएं निकालो और केवल श्री कृष्ण उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत को ही लाओ और सबको बाहर का रास्ता दिखाओ वो फिर आ जाएंगे आदत पड़ी है फिर निकालो फिर आ जाएंगे फिर निकालो जैसे बैठना सीखा है जब आप लोगों ने तो बार बार लुढ़क गए मां बार बार कहती अरे बैठ अरे कैसे बैठूं मम्मी ये गिर गया अब जब बैठना आ गया चल घुटने के अब खड़ा हो ये लो अच्छी मुसीबत है तुम तो मम्मी मेरी परेड कराती है खड़े हो अब मैं खड़े खड़ा होता हूं तो पैर कांपता है और कहती है मम्मी चलो हे भगवान ये हमसे नहीं होगा हम निराश हुए थे सब भूल भाल गया आप लोगों को हम कैसे खड़े रहेंगे कैसे चलेंगे जैसे वो सब चल रहे हैं अच्छा ले मैं उंगली पकड़ ले चल हा एक कदम चला पहली बार आप चल सकता हूं हा हा फिर गिरा एक दो बार नहीं गिनती करो तो हजार बार गिरे थे आप लोग आज बड़े खाठ से चल रहे हैं तो समझते हैं हम तो पैदा होते ही चलने लगे होंगे अभ्यास से हुआ है तो हमको अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति करना है उस भक्ति के बारे में आप लोगों को कई प्रकरण बताए गए सौन के प्रश्न सूत जी के उत्तर और देवहूति का प्रश्न कपिल भगवान का उत्तर उद्धव का प्रश्न श्री कृष्ण का उत्तर और विदेह निमि का प्रश्न और कभी योगीश्वर का उत्तर ये इतना बताया गया आप लोगों को कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है और जब केवल शब्द आया तो इसका मतलब सब कामनाए सबकी इच्छाएं हृदय से निकालना है उसी को निष्काम कहते हैं और केवल जब कहा तो उसी का मतलब अनन्न्य हो गया अरे सारी गीता क्या है अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा इनको मारना हा और किसको मारने आया है ए, राम, राम राम राम राम मैं नहीं युद्ध करता क्यों रे द्वारिका में जब तू मेरी हेल्प लेने गया था और ये तेरा दुश्मन दुर्योधन भी गया था याद कर तो मैंने कहा था कि भई एक पार्टी में तो अठारह अक्षौहिणी सेना हथियार बंद रहेगी और एक पार्टी में मैं अकेला बिना हथियार उठाए तुम दोनों में चुन लो तो तुमने क्या चुना था हमको ना हा हा याद है तो तब क्या मालूम नहीं था किससे लड़ना है किसको मारना है? नहीं मालूम था तो आज क्या नई बात हो गई जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा और एक तरफ तो, तो रोकता है जैसे कोई छोटे से आदमी से कहे बड़ा आदमी नहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी अभी हुजूर हमारा बेटा बहुत सीरियस है ठीक है ठीक है अभी जरूरत है पुलिस की छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसे बोल रहा है मुझसे न जोत सिति गोबिंद तूषणी बभू वह युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण सुन लो और मैं आपका शिष्य हूं शिष्य हम साधिमां तमाम प्रपन्नम आपके शरणागत हूं खाली पन्न नहीं हूं प्रपन्न हूं पन्न माने जैसे हम लोग गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं ना लेट गए ये पन्न है और प्रपन्न माने मन से उनकी आज्ञा मानना वो तो कहता है शिष्य हम मैं आपका शिष्य हूं और साथ ही आज्ञा दो आज्ञा दो वो मैं मानूंगा प्रपन्न हूं तो उस समय भगवान कह देते युद्ध कर युद्ध नहीं करूंगा <laughs> एक तरफ कहता है मैं प्रपन्न हूं आज्ञा दो और दूसरी तरफ कहता है युद्ध नहीं करूंगा ये गुरु को डांट रहा है क्यों नहीं करेगा ये अधर्म होगा पाप होगा ये सब मरेंगे इनकी स्त्रिया विधवा होंगी वो लेस होंगी आप क्या होगा भविष्य में तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है दो शरणागति है तेरी समय अठारह अध्याय के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण ब्रज सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा एकम माने अन्य एकम माने और कामना न रहे निष्काम और जो तू तो पाप पाप कर रहा है ना तो, तो पाप और पुण्य का फल तो मैं ही देता हूं ना तो मेरा कानून है कि अगर कोई मेरी शरणागति में ना हो और किसी के मर्डर की सोचाई भी तो पाप करे तो दूर की बात लेकिन अगर मेरे शरणागत है उसका मन तो फिर किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा क्योंकि पाप को मैं माफ कर देता हूं ये मेरा कानून है लॉ के अंतर्गत है हर कानून में सब सेक्शन हुआ करता है हमारी गवर्नमेंट में तो धर्म का पालन न करेगा तो पाप होगा तो दंड मिलेगा सब सेक्शन आया लेकिन अगर कोई मेरी शरणागति में आ गया तो उसको पाप नहीं लगेगी क्योंकि उसका मन मुझ में है और प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है बस हो गई गीता उसी को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर 18 अध्याय में समझाने के लिए करना पड़ा अरे मैं कौन मेरा कौन को मैं दो मिनट में बता सकता हूं लेकिन समझने के लिए सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि चाहिए हा? किसी चीज को संक्षेप में समझना ये कितना कठिन है मैंने आपको तो बताया था ना कि ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के हैं ये दो दो तीन तीन अक्षरों के हैं लेकिन इनका अर्थ हो दो सौ तीन सौ पेज में जगत गुरुओं ने लिखे हैं क्योंकि हमारी माइक बुद्धि बहुत छोटी है वो जल्दी नहीं समझती किसी बात को डिटेल चाहती है विस्तार तो भगवान की भक्ति में जो जो शर्तें आपको बताई गई उन शर्तों के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति माइक है लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध होगा क्यों वो भी समझ लो गधे की अकल से हमारे मन में जो आता है वो अपना प्रभाव छोड़ देता है फिर से सुनो हमारे मन में जो आता है वो अपना गुण छोड़ देता है तमसी व्यक्ति आया राजसी व्यक्ति आया सात्विक व्यक्ति आया आया माने मन का अटैचमेंट जिसमें होगा वही तो आएगा ना मन में आप क्या सोच रहे हैं हमारा बेटा इंग्लैंड में है ना उसके बड़ी याद आ रही है उससे प्यार है हाँ, हाँ, हाँ। वो तो आपके मन में है हाँ हाँ वो तो इंग्लैंड में है अरे इंग्लैंड में तो है लेकिन मन में भी है बार बार याद आती है हमारी प्रेसी है एक कलकत्ता में उसकी याद आ रही है वो हमारे मन में है क्योंकि तो याद आ रही है मन कर रहा है ना याद वो एक बदमाश है वो, वो बदमाश हमारे पीछे पड़ा है भी मन में वो बदमाश भी मन में और वो प्रे भी मन में तो ये लोग जो मन में आते है तो अपना गुण छोड़ देते हैं तमो आया तो मन को गंदा कर दिया रजोगुणी आया उसने कम गंदा किया सत्व गुणी आया उसने और कम गंदा किया लेकिन तीनों गंदा करते हैं सात्विक देवता राजस तामस मनुष्य वो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे बेटा हो चाहे बीबी हो जिससे भी हम प्यार करेंगे प्यार प्यार मन का वो मन में आकर मन को गंदा कर देगा और हमको शुद्ध करना है ध्यान दो इसलिए श्री कृष्ण उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत तो इतने शुद्ध है इनमें किसी को भी अंदर आप लाए यानी मन का प्यार इन लोगों में किसी में हो तो वो मन की मलिनता को दूर करेंगे वो अपना प्रभाव डालेंगे और मन शुद्ध हो जाएगा अच्छा गधे की अक्ल से समझो एक कपड़ा है बहुत गंदा है जिंदगी भर उसको कभी धो ही नहीं एक के ऊपर एक मैल की परत की परत अब किसी ने कहा अरे कपड़ा तो धो लो तो जितनी लिमिट के शुद्ध पानी से धोओगे उतने गंदगी दूर होगी एकदम शुद्ध पानी ले लो नल का नदी का कुएं का तो धुलना शुरू होगा थोड़ा धुला फिर दोबारा थोड़ा और धुला फिर तेबारा बहुत गंदा है मधुसूदन ने है, बहुत दिन तक श्री कृष्ण की भक्ति की ज्ञानी थे पहले तो बहुत दिनों बाद जब आए तो पीट कर लिया श्री कृष्ण ने कहा क्या है रे क्यों गया इतनी देर में क्यों आए ने ने देख सामने तेरे कितने पाप थे अरे रोज कपड़ा तो अब तो ठीक है भाई एक बार साबुन लगाया छुट्टी और जो जिंदगी में एक बार धो रहा है तो एक बार में साफ नहीं होगा छूट ही मल की मल ही के धोए गंदे पानी से गंदा कपड़ा को धो रहे हो मां से बाप से बेटे से प्यार कर रहे हो और साथ में बोलते हो हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये बोलना क्या काम करेगा इसलिए हरिहरिजन हरि गुरु की ही भक्ति करने से अंत करण शुद्ध होता है ये साइंस है जिससे प्यार करोगे उसके लिए मन पिघलेगा पिघलेगा रोमांच होगा कंप होगा सब सात्विक भावों का उद्रेक होगा प्यार करने से रसना से बोलने से नहीं उंगली से पूजा करने से नहीं कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतना बिना, बिना नंदा श्रुकलया भागवत भगवान ने उद्धव से कहा था नयन गलदश्रुधारया बदनम गुद्धया गद गिरा पुलक वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति तुलसीदास जी को गुस्सा आया एक दिन और लोगों को देखा कि ये सब राम राम करते हैं इन गधे को क्या बतावे नयन जरा सोता नु के ही काम द्रवई श्रवई उल नहीं तुलसी सुमिरत राम जिसका मन राम के स्मरण से ना द्रव पिघले ना जिसकी आंखों से आंसू ना आवे जिसके रोम रोम ना खड़े हो जाए तो ऐसा ही फाटा हूं और फूटा हूं नयन फूट जाओ अंधे बन जाओ और शरीर जल जाए किस काम का है वो? क्यों जिंदा हो तुम तो? अरे ऐसा करना नहीं तुलसीदास जी ने आपके हित के लिए <laughs> ऐसा कहा है कि ये कंपलसरी है इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है ओ कल बोलिए लाडली लाल की